महाभारत द्रोण पर्व द्वादशाधिक सततमो शतमोध्याय सातकी के अर्जुन के पास जाने की तैयारी और सम्मान पूर्वक विदा होकर उनका प्रस्थान तथा साथ आते हुए भीम को युधिष्ठिर की रक्षा के लिए लौटा देना संजय उच धर्मराज से तक्यम्यंपुंग सन पर अपन ब्रूयाह आया तम फालगुनम प्रती संजय कहते हैं राजन धर्मराज का वह कथन सुनकर शनि प्रवर सात्यकी के मन में राजा को छोड़कर जाने से अर्जुन के अप्रसन्न होने की आशंका उत्पन्न हुई विशेषतः उन्हें अपने लिए लोकापवाद का भय दिखाई देने लगा। वे सोचने लगे, मुझे अर्जुन ओर आते देख, सब लोग यही कहेंगे कि यह भाग आया है निश्चित युद्ध धर्म राज्य पुरुष युद्ध में दुर्जय वीर पुरुष रत्न सातिकी ने इस प्रकार भातिभा -भाति से विचार करके धर्मराज से यह बात धर्म राज्य से रक्षा पते अनुयास्यामे विभस्तुम कर वचनम तव प्रजानात यदि आप अपनी रक्षा की व्यवस्था की हुई मानते हैं तो आपका कल्याण हो मैं अर्जुन के पास जाऊंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा नहीं में के यो में राजन राजन, मैं आपसे सच कहता हूं कि तीनों लोगों में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मुझे पांडुनंदन अर्जुन से अधिक प्रिय हो तस्म पद विम जा संदेश तव मानद मानद मैं आपके आदेश और संदेश से अर्जुन के पथ का अनुसरण करूँगा आपके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं किसी प्रकार न कर सकू युवाक्यम विशिष्ट द्विपदावर तथा वचनम विशिष्ट तर मेरे मेरे गुरु अर्जुन का वचन वचन लिए जैसा महत्व रखता है है है आपका भी भी वैसा ही है। बल्कि उससे बढ़कर तो कृष्ण तयो राज्रेष्ठ दोनों भाई श्री कृष्ण और अर्जुन आपके प्रिय साधन में लगे हुए हैं और उन दोनों के प्रिय कार्य में आप मुझे तत्पर जानिए पांडवा नर पुंग प्रभो नर नरश्रेष्ठ मैं आपके आज्ञा सिरोधार्य करके पांडुनंदन अर्जुन के लिए इस दुर्भेज सैन्य विभू का भेदन कर उनके पास जाऊंगा द्रोणानेक्रुद्धो झतुव त्र श्याम यु राजा जयद्रथ राज जैसे महामत्स्य महासागर में प्रवेश करता है उसी प्रकार मैं भी कुपित होकर द्रोणाचार्य की सेना में घुसता हूँ मैं वहीं जाऊंगा जहां राजा जयद्रथ है यत्र सेना समाश्रित भी तत्तिष्ठत पांडवाथ गुप्तो रथवर श्रेष्ठ ही द्रोड़ी कर्ण कृपादि भी पांडुनंदन अर्जुन से भयभीत हो अपनी सेना का आश्रय लेकर जयद्रथ जहां अश्वस्थामा कर्ण और कृपाचार्य आदि श्रेष्ठ महारथियों से सुरक्षित होकर खड़ा है वहीं मुझे पहुँचना है विशाम्पते इतोजनमे प्रजापालक नरेश इस समय प्रजा जयद्रथवध के लिए उद्यत हुए अर्जुन खड़े हैं उस स्थान को मैं यहाँ से तीन योजन दूर मानता हूँ त्रियोजन गा श्याम्य हम पदम आसेवधाजन त्मना राजन अर्जुन के तीन योजन दूर चले जाने पर भी मैं जयद्रथ के पहले ही सुदृढ़ हृदय से अर्जुन के स्थान पर पहुंच जाऊंगा अनादिष्ट गुरुना कौन युद्धेत मानव आदिष्टस्तु यथा राजन को नुद्धे तध नरेश्वर गुरु की आज्ञा प्राप्त हुए बिना कौन मनुष्य युद्ध करेगा और गुरु की आज्ञा मिल जाने पर निर्जैसा कौन वीर युद्ध नहीं करेगा अभिजाना प्रभु ग्रास चरम खडी तो मरम ईश्वस्त्र बर संबाध इश्वस्त्र छोभ से बलाडव प्रभो मुझे जहा जाना है उस स्थान को मैं जानता हूँ वह हल शक्ति गदा प्राश ढाल तलवार रिष्टि और तोमरों से भरा है श्रेष्ठ धनुष से परिपूर्ण शत्रु सैन्य रूपी महासागर को मैं मथ डालूंगा यदि कुंजराने कम साहस्र मनुपस्सी कुम नाम ये थे आस्थिता बहुभिरले छुद्ध सौंडीपम प्रहारी भी महाराज यह जो आप हजारों हाथियों की सेना देखते हैं इसका नाम है आंजनक कुल इसमें पराक्रमशाली गजराज खड़े हैं जिनके ऊपर प्रहार कुशल और युद्ध निपुण बहुत से मलेक्ख्य योद्धा सवार है इव नेते जातु अन्यत्र ही राजन पराजय राजन ये हाथी मेघों की घटा के समान दिखाई देते हैं और पानी बरसाने वाले बादलों के समान मद की वर्षा करते हैं हाथी सवारों के हाँकने पर ये कभी युद्ध थे पीछे नहीं हटते हैं महाराज वध के अतिरिक्त और किसी उपाय से इनकी पराजय नहीं हो सकती अथयान रथिनो राज मनुप्युक्म राजपुणाम राजन आप जिन सहसत्रो रथियों को देख रहे हैं ये रुक्मरथ नाम वाले महारथी राजकुमार है ये रथों अस्त्रों और हाथियों के संचालन में भी निपुण हैदा युद्ध विशेषज्ञ युद्ध कुशला तथा ये सबके सब धनुर्वेद के पारंगत विद्वान है मुस्टि युद्ध में भी निपुण है गदा युद्ध के विशेषज्ञ है और मलयुद्ध में भी कुशल हैं। खड्गा संपाते है परस्परम तलवार चलाने का भी इन्हें अच्छा अभ्यास है ये ढाल तलवार लेकर विचरने में समर्थ हैं। शूर और अस्त्र शस्त्रों के विद्वान होने के साथ ही परस्पर स्पर्धा रखते हैं नित्यम ही समे राजन कर्णे नाशासनम्रता नरेश्वर ये सदा समरभूम में मनुष्यों को जीतने की इच्छा रखते हैं महाराज कर्ण ने इन्हें दुस्साहसन का अनुगामी बना रखा है एकतास्त वासवि रथोदारा प्रशंसती सततम प्रिय कामच कर्ण से भगवान श्री कृष्ण भी इन श्रेष्ठ महारथियों की प्रशंसा करते हैं ये सब के सब कर्ण के वश में स्थित हैं और सदा उसका प्रिय करने की अभिलाषा रखते हैं श्वेत वाहना तेना कलांता न च्रांता दृढ़ावरण कार राजन कर्ण के ही कहने से ये अर्जुन की ओर से इधर लौट आए हैं इनके कवच और धनुष अत्यंत सुदृढ़ हैं वे न तो थके हैं और न पीड़ित हुए हैं मदर्थे शासनाथ एकता मथ्य संग्राम पे प्रियाम तौरव प्रयास्या ततः पश्चात पदवी सभ्य सा दुर्योधन के आदेश से ये निश्चय ही मुझसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं कुर मैं आपका प्रिय करने के लिए इन सबको संग्राम में मत कर सब्यसाची अर्जुन के मार्ग पर जाऊंगा यास्त्वेतान परान या स्वेतान प्रेक्ष से सं किरात समेषिता किरात राज्यन् सभ्य साचि न महाराज जिन सात सौ हाथियों को आप देख रहे हैं जो कवच से आच्छादित हैं और जिन पर क्रात योद्धा चढ़े हुए हैं ये वे ही हाथी हैं जिन्हें दिग्विजय के समय अपने प्राण बचाने की इच्छा रखकर ने सब अर्जुन को भेंट किया था ये सजे सजा थी उन दिनों आपके सेवक थे आसन लेते पश्य काल पर महाराज यह काल चक्र का परिवर्तन तो देखिए जो पूर्व में दृढ़ता पूर्वक आपकी सेवा करने वाले थे वे आज आपसे ही युद्ध करना चाहते हैं। ऐसा में सर्वे चै अग्नि योजन नया विजिता संख्या संग्राम में सभ्य साण दुर्म किरात इन हाथियों के महावत और इन्हें शिक्षा देने में कुशल है ये सब के सब अग्नि से उत्पन्न हुए हैं सब सभ्य साची अर्जुन ने इन सबको संग्राम भूमि में पराजित कर दिया था मदर्थम अद्य संयत्ता दुर्योधन वशा अनुगा शरी राजन किराता युद्ध दुर्मदान संधवश्य बधे अत्तम मनुजास्यामी पांडवम राजन आज दुर्योधन के वसी भूत होकर ये मेरे साथ युद्ध करने को तैयार खड़े हैं इन रण दुर्म किरातों का अपना बाणों द्वारा संघार करके मैं सिंधु राज के वध के प्रयत्न में लगे हुए पांडुनंदन अर्जुन के पास जाऊंगा ये ते सुमाना अंजन सुलोवा कर्कशास विनीता से प्रविन्द करता मुखा जाम्बू नयी सर्वे बर्म क्षारण समे तीक्षण दस्यो भी ये जो बड़े बड़े गजरा गोचर हो रहे हैं ये अंजन नामक दिग्गज के कुल में उत्पन्न हुए हैं अंजन के कुल से उत्पन्न हुए हाथियों का लक्षण इस प्रकार कहा गया है स्निग्ध नीलाम्बुद प्रख्या बलिनो विपुल करै सुविभक्त महाशिर करणोजन वंशा स्निग्ध एवं नीलवर्ण के मेघों की घटा के समान काले बलवान विशाल शुंड दंड से सुशोभित तथा सुंदर विभाग युक्त विशाल मस्तक वाले आती अंजन कुल की संताने हैं इनका स्वभाव बड़ा ही कठोर है इन्हें युद्ध की अच्छी शिक्षा मिली है इनके गंधस्थल और मुख से मध की धारा बहती रहती है वे सब, के सब सुवर्ण में कौचों से विभूषित हैं राजन ये पहले भी युद्ध स्थल में अपने लक्ष्य पर विजय पा चुके हैं और सम्रांगण में ऐरावत के समान पराक्रम आक्रम प्रकट करते हैं उत्तर पर्वत अर्थात हिमालय प्रदेश से आए हुए तीखे स्वभाव वाले लुटेरे और डाकू इन हाथियों पर सवार है कर्कश प्रवरुछ संति गो योन योन यनेक योन तथा मानुष योन ये कर्कश स्वभाव वाले तथा श्रेष्ठ योद्धा हैं उन्होंने काले लोहे के बने हुए कवच धारण कर रखे हैं उनमें से बहुत से दस्यु गायों के पेट से उत्पन्न हुए हैं कितने ही बंदरियों संतान हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें अनेक योनियों का है, तथा कितने ही मानव संतान भी है अनेकम समवेता नाम धूम्रवर्ण पाप कर त्रीणाम यहां एकत्र हुए हिम दुर्ग निवासी पापाचारी की यह सेना धुएं के समान काली प्रतीत होती है एक तुर्योधनम लब्हा सम्रम राजमंडलम कृपा च सौमदत्म च्रोड़म चरम सिंधुराजम तथा कर्णम अवमनत पांडवाण थ अचात्मा मनते काल चोधित काल से प्रेरित हुआ दुर्योधन इन समस्त राजाओं के समुदाय को तथा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य कृपाचार्य भूरिस्वा जयद्रथ और कर्ण को पाकर पांडवों का अपमान करता है तथा तो अपने आप को किताथ मान रहा है ते तो सर्वृद्य सं मम नाराज गोचरम नोक्ष कौंते यद्यपि शुर कु वे सब लोग आज मेरे नाराजों के लक्ष्य बने हुए हैं वे मन के समान हो तो भी हाथों से छूट नहीं सकेंगे। विनाशहुपया मच्छर पीड़िता दूसरों के बल पर जीने वाले दुर्योधन ने इन सब लोगों का सदा आदर पूर्वक भरण पोषण किया है परंतु ये मेरे बाण समूहों से पीड़ित होकर आज विनष्ट हो जाएंगे ते ते श्रुता राजन ये जो सोने सोने की ध्वजा वाले रथी दिखाई देते हैं ये दुर्वार नाम वाले काम्बोज सैनिक हैं आपने इनका नाम सुना होगा धनुर्वेदेच हितैश ये सूर विद्वान तथा धनुर्वेद में परिनिष्ठ हैं इनमें परस्पर बड़ा संगठन है ये एक दूसरे का हित चाहने वाले हैं संतुराष्ट्र भारत यदे तिठंती कुरवीरा अप्रमत्ता महाराज माँ बेह प्रत्युपस्थिता भरत नंदन दुर्योधन के क्रोध में भरी हुई ये कई अक्षौणी सेनाएं कौरव से सुरक्षित हो मेरे लिए तैयार खड़ी है महाराज ये सब सावधान होकर मुझ पर ही आक्रमण करने वाली है तान हम प्रमथ श्यामी त्रीणा हुताशन तस्मा सर्वासंगा सर्वोपकर्णा च रथे कुंत मे राजथाव रथ कल्पका परंतु जैसे आग तिनकों को जला डालती है उसी प्रकार में उन समस्त कौरव सैनिकों को मत डालूंगा अतः राजन रथ को सुसज्जित करने वाले लोग आज मेरे रथ पर यथावत रूप से भरे हुए तर्कसों तथा अन्य सब आवश्यक उपकरणों को रख दें। अस्मिस्तो कल संविध महायुधम यथोपदेष्ट महाचार्य कार्य पंच गुण हो रथ इस संग्राम में नाना प्रकार के आयुदों का उसी प्रकार संग्रह कर लेना चाहिए जैसा कि आचार्यों ने उपदेश किया है रथ पर रखी जाने वाली युद्ध सामग्री पहले से पांच गुने कर देनी चाहिए काम बो जी समय तीक्षण राशि नाना समिधा आज मैं विषधर सर्प के समान क्रूर स्वभाव वाले उन काम्बोज सैनिकों के साथ युद्ध करूँगा जो नाना प्रकार के शस्त्र समुदायों से संपन्न और भातिभा के आयुधों द्वारा युद्ध करने में कुशल हैं इस तो राग्या दुर्योधन भी। दुर्योधन का हित चाहने वाले और विष के समान घातक उन प्रहार कुशल किरात योद्धाओं के साथ भी संग्राम करूंगा जिनका राजा दुर्योधन ने सदा ही लालन पालन किया है सकैशापे समेस्यामि श्यामी शक्रतुल्य अग्निकल्पे अग्निकल्पय दुराधर्ष प्रदीप्तर पापक प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दुर्धर्ष एवं इंद्र के समान पराक्रमी सको के साथ भी आज मैं भिड़ जाऊँगा तथान्योध काल कल्पही दुरासदही समय श्याम राजन बहुभिर् युद्ध राजन इनके सिवा और भी जो नाना प्रकार के बहुसंख्यक युद्ध काल के तुल्य भयंकर तथा दुर्जय योद्धा है रण क्षेत्र में उन सब का सामना करूंगा जिन उपावृता पेताश्च पुनर्युजंत में रथे इसलिए उत्तम लक्षणों से संपन्न श्रेष्ठ घोड़े जो विश्राम कर चुके हो जिन्हें टहलाया गया हो और पानी भी पिला दिया गया हो पुनः मेरे रथ में जोते जाए संजय उवाच तुपासोपकार रथे चास्थापय राजा शस्त्राणी विविधानि च संजय कहते हैं महाराज तदनंतर राजा युधिष्ठि ने सात्विकी के रथ पर भरे हुए तर्कसों समस्त उपकरणों तथा भातिभात के शस्त्रों को रखवा दिया ततस्ता चतुर जो पान मद समीण तदनंतर सब प्रकार से सुशिक्षित उन चारों उत्तम घोड़ों को सेवकों ने मदमत बना देने वाला रसीला पेय पदार्थ पिलाया पीतो पीतोपता जग्ना विनीतसल्या हेम्लाुक्ता शीघ्र गिर सहिष्ठ मनसो व्यग्रा विधवत्कता रथे महाध्वजन सिंह हेम कैसर मलिना संवृतेकेतर्षे के मे मणिद्रुम चित्रित पांडुराभ्र प्रकाशा भी पताका भी हे भंडोस्थित छत्रे बहुशस्त्र परीक्ष योजया मा स जब वे पी चुके तो उन्हें टहलाया और नहलाया गया उसके बाद दाना और चारा खिलाया गया फिर उन्हें सब प्रकार से सुसज्जित किया गया उनके अंगों में गड़े हुए बाण पहले ही निकाल दिए गए थे वे चारों घोड़े सोने की मालाओं से विभूषित थे उन योग्य अश्वों की कांति स्वर्ण के समान थी वे सुशिक्षित और शीघ्रगामी थे उनके मन में हर्ष और उत्साह था तनिक भी व्यग्रता नहीं थी उन्हें विधिपूर्वक सजाया गया था स्वर्ण में अलंकारों से अलंकृत उन अश्वों को सारथी ने विधिपूर्वक रथ में जोता वह रथ स्वर्ण में सुशोभित चिन्ह वाले विशाल ध्वज से संपन्न था और से चित्रित सोने की सलाकाओं से एवं से एवं पताकाओं अलंकृत था उस रथ के ऊपर स्वर्ण में दंड से विभूषित छत्र तना हुआ था तथा रथ के भीतर नाना प्रकार के शस्त्र तथा अन्य आवश्यक सामान रखे गए थे जो भ्राता वमातली। जैसे मातले इंद्र का सारथी और सखा भी है उसी प्रकार दारूक का छोटा भाई सात्यके का सारथी और प्रिय सखा था उसने सात्यके को यह सूचना दी कि रथ जोत कर तैयार है ततः स्नातकृत कौतुकमंग स्नातका स्वर्ण निष्का तदनंतर सातिकी स्नान करके पवित्र हो यात्रा कालिक मंगल कृत्य संपन्न करने के पश्चात एक सहस्र स्नातकों को सोने की मुद्राएं दान की आशीर्वाद पर के सातके तत स मधुपरकार पी कैलातकोहिताक्षोबभ त्र मद्बिवल लोचन अलभ्य वीर काश्य हर्षेण महतान्व द्विगिणी कृत तेजाही प्रज्जल्यपावक उत्संगे धनुराधा ससरम रथिना वर कृतस्वैनो विप्रै कवची समल लाज तथा माल्यही कन्यानंदता ब्राह्मणों के आशीर्वाद पाकर तेजस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ एवं मधुपर्क के अधिकारी सात्विकी ने कैलातक नामक मधु का पान किया उसे पीते ही उनकी आंखें लाल हो गई मधु से नेत्र चंचल हो उठे फिर उन्होंने अत्यंत हर्थ में भरकर वीर काश्य पात्र का स्पर्श किया उस समय प्रज्वलित अग्नि के समान रथियों में श्रेष्ठ सातिकी का तेज दूना हो गया उन्होंने बाण सहित धनुष को गोद में लेकर ब्राह्मणों के मुख से स्वस्तिवाचन का कार्य संपन्न कराकर कवच एवं आभूषण धारण किए फिर कुमारी कन्याओं ने लावा गंध तथा पुष्प मालाओं से उनका पूजन एवं अभिनंदन किया युधिषि चरण्रात आरोह महारथम् इसके बाद सात्कीिकी ने हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया और युधिष्ठिर ने उनका मस्तक सूंघा फिर वे उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो गए तथास्ते वाजिन ओ शिष्ठा सु पुष्टा अजय्या जयत्र मुहूर्स्त विकुर्वाणा शम तदनंतर वे हृष्ट पुष्ट वायु के समान वेगशाली एवं अजय सिंधु देसी घोड़े मदमत्त हो उस विजयशील रथ को लेकर चल दिए तथा भीमसेनों पर धर्मराजे न पूजि प्राजात सात्विक न साधम अभिवाद्य युधिष्ठिर इसी प्रकार धर्मराज से सम्मानित भीमसेन भी युधिष्ठिर को प्रणाम करके सात्विकी के साथ चले तो तवसे सर्वे, उन दोनों शत्रु दमन वीरों को आपकी सेना में प्रवेश करने के लिए इच्छुक दे द्रोणाचार्य आदि आपके सारे सैनिक सावधान होकर खड़े हो गए दृष्ट्वा भीमं तदा हर्ष करम वच उस समय भीम सेन को कवच आदि से सुसज्जित होकर अपने पीछे आते देख उनका अभिनंदन करके वीर सात्य के उनसे यह हर्षवर्धक वचन कहा तम भीम रक्ष राजम एत कार्य तमम हिते अहम भि प्रवेक्षा भी काल पक्वृतम तुम राजा युधिष्ठिर की रक्षा करो यही तुम्हारे लिए सबसे महान कार्य है जिसे काल ने रा, रांधकर पका दिया है इस कौरव सेना को चीरकर मैं भीतर प्रवेश कर जाऊंगा आयत्मेर तस्मा भीमस्व मम, भी मम चे दीक्ष से प्रिय शत्रु रमनवीर इस समय और भविष्य में भी राजा की रक्षा करना ही श्रेयस्कर है तुम मेरा बल जानते हो और मैं तुम्हारा अतः भीम से हो तो लौट जाओ प्राह अहम रक्षां करम सातिकी के ऐसा कहने पर भीमसेन ने उनसे कहा अच्छा भैया तुम कार्य सिद्धि के लिए आगे बढ़ो पुरुष प्रवर मैं राजा की रक्षा करूंगा एवं प्रतिवाच भी समाधव गच्छ ग्रुव पार्थ ध्रुवो ही विजय भीमसेन के ऐसा कहने पर सात्की ने उनसे कहा कुंती कुमार तुम जाओ निश्चय ही लौट जाओ मेरी विजय अवश्य होगी ये गुणानु रक्त तुम अद्यसमा स्थित निमित्ता धन्या वह नीते सैंधव पापे पांडव न महात्म बरी स्वजे राज धर्मत्म युधिष्ठि भीमसेन तुम जो मेरे गुणों में अनुरक्त होकर मेरे वश में हो गए हो तथा इस समय दिखाई देने वाले शुभ शकुन मुझे जैसी बात बता रहे हैं इससे जान पड़ता है कि महात्मा अर्जुन के द्वारा पापी जयद्रथ को मारे जाने पर मैं निश्चय ही लौटकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर का आलिंगन करूंगा। भी भीमसेन से ऐसा कहकर उन्हें विदा करने के पश्चात महायशस्वी सात्विकी ने आपकी सेना की ओर उचित प्रकार देखा जैसे बाघ मृगों के झुंड की ओर देखता है तम दृष्ट प्रविविकतम तव जनाधिप भूय एवा भवन मूढ़म सुभृत चाप्य कंपत नरे को अपने भीतर प्रवेश करने के लिए उत्सुक देख आपकी सेना पर पुनः मोछ आ गया और वह बारंबार कापने लगी तथा प्रयात सहसा तब सैन्य सतातकी दिधक्षुर अर्जुनम राजन धर्मराजस्य शासना राजन तदनंतर धर्मराज की आज्ञा के अनुसार अर्जुन से मिलने के लिए सात्यकी आपकी सेना की ओर पूर्वक बढ़े इस श्री महाभारते द्रोण परवड़ी जयद्रथवध परवड़ी सात्य की प्रवेश द्वादशा अधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में साप्तिकी का कौरव सेना में प्रवेश विषयक एक अध्याय पूरा हुआ